विवेकानंद साहित्य पत्रावली प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट को लिखे शिकागो 2 अक्टूबर अठारह प्रिय अध्यापक जी पता नहीं मेरी इस लंबी चुप्पी के बारे में आपने क्या सोचा होगा पहली बात तो यह है कि मैं अंतिम समय में कांग्रेस में पहुंचा जब वह आरम्भ होने ही जा रही थी और वह भी बिना किसी तैयारी के इसी कारण मैं कुछ समय के लिए तो बहुत व्यस्त रहा और दूसरी बात कि मुझे कांग्रेस में करीब करीब प्रतिदिन भाषण देना पड़ता था था और और पत्र लिखने का समय ही नहीं मिल पाता अंतिम तथा प्रधान बात मेरे मित्र यह थी कि मैं आपका इतना ऋणी हूं कि जल्दबाजी में आपको व्यावसायिक पत्र जैसा कुछ लिखना आपकी अहित की मैत्री का अपमान होता कांग्रेस अब समाप्त हो गई है या विश्व के बड़े बड़े विचारको और वक्ताओं की उस बड़ी सभा के सम्मुख मुझे पहले तो खड़े होने और बोलने में ही बड़ा डर लग रहा था लेकिन ईश्वर ने मुझे शक्ति दी और मैंने प्रतिदिन साहस से मंच और श्रोताओं का सामना किया अगर सफल हुआ हूँ तो उन्हीं की शक्ति से और यदि मैं बुरी तरह असफल भी हुआ इसका ज्ञान मुझे पहले से ही था घोर अज्ञानी तो मैं था ही आपके मित्र प्रोफेसर बैठले तो मेरे प्रति बड़े दयालु रहे और उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया लेकिन आह अभी लोग मुझ जैसे निरय नगलने के प्रति इतने कृपालु हैं जो वर्णनातीत है लेकिन श्रेय तो उस परम पिता को ही है जिसकी दृष्टि में भारत का इस अकिंचन और अज्ञानी सन्यासी तथा तो इस महादेश के परम विद्वान धर्माचार्यों में कोई अंतर नहीं है और भाई प्रभु किस प्रकार प्रतिदिन मेरी मदद कर रहा है कभी कभी तो मैं चाहता हूँ कि मुझे लाखों वर्षों की जिंदगी मिल जाती और मलिन वस्त्रों में लिपटा भिक्षा पर निर्वाह करता हुआ उनकी सेवा कर्म के द्वारा करता रहता अरे मैं कितना चाहता था कि काश आप यहाँ होते और भारत के कुछ मधुर व्यक्तियों को देखते वक्ता मजुमदार और सुकुमार हृदय बौद्ध भिक्षु धम्मपाल जैसे सौम्य व्यक्तियों को देख आपको यही अनुभव होता कि उस सुदूर और गरीब भारत में भी कुछ हृदय है जो इन महान और शक्तिशाली देश में जन्मे आप जैसे हृदय के स्वरों में स्पंदित है आपकी पुण्यशिला पत्नी के प्रति मेरा शाश्वत अभिवादन एवं बच्चों को मेरा प्यार और शुभकामनाएं कर्नल हिगिनसन ने मुझे बताया कि आपकी लड़की ने मेरे बारे में उनकी लड़की को लिखा था ये बड़े उदार विचारों के व्यक्ति हैं और मेरे प्रति कृपाशील भी कल मैं एवानस्टन जाऊंगा और प्रोफेसर बैडले से वहीं मिलूँगा ईश्वर हम सभी को पवित्र एवं शुद्ध बनाएं ताकि इस पार्थिव शरीर के त्यागने के पूर्व हम सभी पूर्ण आध्यात्मिक जीवन बिता सके विवेकानंद